शिव पुराण वाईवी संहिता अनादि अनादिमल का संसर्ग उनमें पहले से ही नहीं है तथा वे स्वभावतः अत्यंत शुद्ध स्वरूप है। हैं इसलिए शिव कहलाते हैं अथवा वे ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र घनीभूत विग्रह हैं इसलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं तेईस तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है उससे भी परे पच्चीसवें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है ओंकार और पुरुष में वाच्यवाचक भाव संबंध है उसके जसार स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है वे ही वेदांत में प्रतिष्ठित हैं किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है अतः उससे भी परे जो परम पुरुष है उसका नाम महेश्वर है क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है अथवा यह जो अविनाशी त्रिगुण तत्व है इसे प्रकृति समझना चाहिए इस प्रकृति को माया कहते हैं यह माया जिनकी शक्ति है उन मायापति का नाम महेश्वर है महेश्वर के संबंध से जो माया अथवा प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करते हैं वे अनंत या विष्णु कहे गए हैं वे ही कालात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप कहा गया है दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत है जो प्रभु उसका द्रवण करते हैं उसे मार भगाते हैं उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी जो छत्तीस तत्व हैं उन्हीं से शरीर बनता है कला काल नियति विद्या राग प्रकृति और गुण ये सात तत्व पंच तन मात्रा दस इंद्रिया चार अंतकरण पांच शब्द आदि विषय तथा प्रकाश वायु तेज जल और पृथ्वी ये छत्तीस तत्व हैं। उन्हीं से शरीर बनता है इस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है वे भगवान शिव रुद्र कहे गए जगत के पिता रूप जो सूर्यात्मा है मूर्त्यात्मा है उन सब के पिता के रूप में भगवान शिव विराजमान है इसलिए वे पितामह कहे गए हैं जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तदनुकूल उपायों और देवताओं से रोग को दूर कर देता है उसी तरह ईश्वर लय योगाधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं अतः संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं दस विषयों के ज्ञान के लिए दसों इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत्त कर दिया है परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधन साधनभूत इंद्रियादि के न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानते हैं इसलिए वे सर्वज्ञ कहलाते हैं जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा हैं जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है वे भगवान शिव स्वयं ही परमात्मा हैं आचार्य की कृपा से इन आठों नामों का अर्थ सहित उपदेश पाकर शिव आदि पांच नामों द्वारा निवृत्ति आदि पाँचों कलाओं की ग्रंथि का क्रमशः छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणित उद्घाट युक्त और अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय कंठ तालु धूमध्य और ब्रह्मरंद से युक्त पुर्यष्ट का भेदन करके सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अपने आत्मा को सहस्त्रार्थ चक्र के भीतर ले जाए उसका शुभ्र वर्ण है वह तरुण सूर्य के सदिश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है उसके पचास दलों में स्थित आ से लेकर छ तक सबिंदुष अक्षर कणिकाओं के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है यह चंद्रमंडल छत्राकार में स्थित है उसने एक ऊर्धमुख द्वादश दल कमल को आवृत कर रखा है उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदिश अकाथादि त्रिकोण यंत्र है उस यंत्र के चारों ओर सुधासागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है उस द्वीप के मध्य भाग में पीठ है उसके बीच में नाथ बिंदु के ऊपर हंस पीठ है उस पर परम शिव विराजमान है उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज में अपने आत्मा को संयुक्त करे इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे तत्पश्चात अमृत में विग्रह वाले अपने आत्मा को से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के आकृति वाले निर्मल देव भक्त वसल महादेव शंकर का चिंतन करें उनके अंगकांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है वे शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है इस प्रकार मन ही मन ध्यान करके शांत चित्त हुआ मनुष्य शिव के आठ नामों द्वारा ही भाव में पुष्पों से उनकी पूजा करे पूजन के अंत में पुनः प्राणायाम करके चित्त को भली भांति एकाग्र रखते हुए शिव नामाष्टक का जप करे फिर भावना द्वारा नाभि में आठ आहुतियों का हवन करके पूर्णाहुति एवं नमस्कार पूर्वक आठ फूल चढ़ाकर कर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लों में लिए हुए जल की भांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगल में पार्श्वपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साधक उस ज्ञान की स्वस्थिरता पा लेता है साथ ही वह परम उत्तम पार्श्पत व्रत एवं परम योग को पाकर मुक्त हो जाता है इसमें संशय नहीं है